नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनकी कुछ ख़ास एक्सपीरियंस को जब हम लोग सुनते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारे हमारे श्रोता मित्र जो है मैसेज करके बताते हैं कि हमने इनका इंटरव्यू सुना तो उनकी ये बातें अच्छी लगी तो ये जो मैसेज आते हैं हमारी जो मैसेज पढ़ने के बाद हमें बहुत खुशी मिलता है और जब हम लोग उनको रिप्लाई करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है जो गेस्ट आते हैं तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ राहुल खंडालकर जी हैं जो विशेष कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़े हुए है हैं और एज ए मीडिया पर्सन है बहुत सारे अलग अलग टी चैनलों से जुड़े हुए है हैं और इस फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी समय से काम भी कर रहे हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर एज ए असिस्टेंट बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं मल्टी टैलेंट उनके पास है एज ए मीडिया पर्सन देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जैसे हम लोग टीवी देखते हैं या रेडियो सुनते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बहुत सारे उसके माध्यम है और कहीं ना कहीं राहुल जी जो है उसमें अपनी आ, सक्रिय भागीदारी निभाते हैं तो आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं से जानेंगे हाल ही में उनका जो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है उसमें वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं और ये शायद एक नया इवेंट होगा पिछले पाँच सालों के बीच में जो कुछ हुआ है उससे कुछ यूनिक इस साल में जो 2 अगस्त को होने वाला है उसमें कुछ करने वाले तो वो सारी बातें हम लोग राहुल खंडालकर से जानेंगे तो आप सभी की तरफ से राहुल खंडालकर का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में बहुत शुक्रिया रमेश जी मुझे लगता है बहुत कुछ कह दिया रमेश जी ने मेरे बारे में मैं इतना काबिल अपने आप को नहीं समझता हूं लेकिन जो कुछ भी मेरे से हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूं और मुझे लगता है कि अगर मेरे काम को सराहा जा रहा है और इसमें अगर किसी एक आदमी का भी भला हो रहा है और देश के युवा मोटिवेट हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सही मायने में मेरी सफलता है तो बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया रमेश जी <laughs> बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा राहुल जी हमारे इस रेडियो मधुबन के लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं आपकी आवाज को सुन रहे हैं तो मैं कि आप अपने बारे में अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर दें जी रमेश जी बहुत शुक्रिया और सबसे पहले तो मैं मधुबन के जितने भी श्रोता गए उन सभी का आभार जताना चाहूंगा की आप के प्यार की वजह से मुझे ये मौका आज मिला है की मैं रमेश जी के साथ और आप सभी के साथ हूँ रमेश जी अगर मैं अपने अपने बारे में बताऊं थोड़ा सा तो मेरा परिवार जो है एक मिलिट्री फैमिली से आता है मेरे फादर आर्मी में थे तो लगातार बचपन से ही कहीं ना कहीं चाहे पारिवारिक कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा मन में था और वहीं से एक अलग व्यक्ति मेरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय संगठन में हुई आगे जाके मास कम्युनिकेशन में मैंने ग्रेजुएशन किया तो एक देश में अलग करने का एक हाँ था अलग अलग, अलग क्षेत्रों में चाहे आप साहित्य कहें चाहे आप पत्रकारिता कहें चाहे आप सिनेमा जगत कहें आ, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम किया है और लगातार कर रहे हैं और आप जैसे लोगों का प्यार है कि इस काम को सराहा जा रहा है अभी हाल ही की बात करें तो कॉन्फ्रेंस इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो की दो अगस्त को नई दिल्ली में होना है इसका आयोजन किया जा रहा है और देखते ही देखते फिल्म फेस्टिवल ने बहत्तर साल पुराना अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले ही फिल्म फेस्टिवल में सबसे ज्यादा देशों का पार्टिसिपेशन यानी कि करीबन देशों का समर्थन हमें मिला और इसी के साथ बहत्तर साल पुराना तरफ से का है। जी, भी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को जो खास रेडियो मधुमन को रेगुलर सुनते हैं उन्हें पता चल गया होगा की ये चीजें किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल काम होता है और उसके लिए जल्दोज मेहनत करना पड़ता है तो आपकी मेहनत इसमें दिखाई दे रहा है कि इतने सारे लोगों को संपर्क करना उन्हें बनाए रखना और फिर उनको रिवर्ट करना बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं और मैं चाहूंगा बताइए कौन कौन है आपके साथर है उनका नाम राजेंद्र खंडालकर है जैसे मैंने बताया वो सेना में थे करीबन छब्बीस साल उन्होंने सेना को दिए है ऑपरेशन विजय जो कारगिल युद्ध था वहाँ से लेकर बड़े बड़े जितने ऑपरेशन है सेना में उन्होंने उसमें भाग लिया मम्मी है आ, उमा नाम है उनका एक छोटा भाई है रुपेश जो की फिलहाल पढ़ाई कर रहा है तो छोटी सी है न्यूक्लियर फैमिली है जो कि महाराष्ट्र में ही रहती है और लगातार और काम के सिलसिले में मुझे अलग अलग हिस्सों में घूमना पड़ता है चाहे दिल्ली हो महाराष्ट्र हो कर्नाटका हो राजस्थान हो तो थोड़ा तो परिवार से दूरी है लेकिन क्योंकि जैसा मैंने कर, कहा की पापा आर्गे पे थे तो कहीं कही ये गुण और आदत उन्ही से आई है की कुछ करना है तो आपको घूमना होगा परिवार को थोड़ा पीछे छोड़ना होगा हर है, हर चीज चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा तो उन्हें बताना चाहता हूँ हमारी सोसाइटी के साथ इस दिक्कत को सुनता हूँ और सोचता हूँ इस पर काम करने के विचार हमेशा मेरे सामने आता है और इसी कारण कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इंडिया उसी का एक रूट uh, सामने निकल के आया हम uh, जो बात करते हैं अपने कर, करियर की सभी की की करियर टेंशन होती है आज के युवा की सबसे सब बड़ी टेंशन यही है कि हम ये करना चाहते हैं लेकिन हमारा परिवार हमारे सोसाइटी हमें करने नहीं अगर कह तो आगे इसमें स्पोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा अगर मैं अपने क्षेत्र बात करूँ चाहे पत्रकारिता हो चाहे सिनेमा हो लोगों को एक कहीं ना कहीं अंदर बेटर है कि हम ये करना तो चाहते हैं अपना नाम तो बनाना चाहते हैं लेकिन क्या इसमें सिक्योरिटी है हमारे युवा रमेश जी तो आप खुद रेडियो से हैं अभी मीडिया से हैं आप भी तो इस बात को अच्छे से समझते हो कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रतिभा है लेकिन वो अपनी प्रतिभा को आगे लेके नहीं आ पा रहे हैं जिनमें मंच नहीं मिल रहा है आप जैसे लोग रेडियो में काफी अच्छा करते हैं कई सारे मेरे साथी हैं वो टीवी इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं कई लोग फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं और वो सब लोग बहुत आम परिवारों से आते हैं जैसे न आप हम सब लोग हैं तो कहीं ना कहीं जो कुछ युवाओं को आगे लाने की एक कोशिश है और जैसे आपने मेरी मम्मी के दे बारे में पूछा तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो कुछ भी थे जिनको तो पूरी दुनिया जानती है वो उनके अपनी माँ के कारण थे और आज मैं भी जो कुछ कर रहा हूँ जो कुछ हूँ वो अपने माँ के कारण हूँ और उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर मैं चल रहा हूं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आपकी मम्मी सुन रही है तो उन्हें भी सलाम नमस्ते और आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है कहीं ना कहीं हमारे लिस्नर से इन बातों को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन में मीडिया में जब भी हम लोग को काम करना हो फिल्म या टीवी में काम करना हो तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है क्योंकि हर फील्ड में मेहनत है लेकिन इसमें थोड़ी सी नॉलेज की कमी और कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम जो है वो बहुत पावरफुल है और बाकी सब चीज़ें जो है आ, हो जाती है लेकिन उसमें एंट्री करने के लिए या उसमें जगह बनाने के लिए जद्दोजहद सभी करते हैं और बाय लक बाय चांस वो चीज़ें आ भी जाती है ऐसा नहीं है कि नए लोग उसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं जुड़ पा रहे हैं लेकिन फिर भी वही मेहनत है कि वो उस तक पहुंचने में जो दौड़ है वो कहीं ना कहीं हम लोग कम पड़ जाते हैं वहाँ पर चीज़ें जो हैं हो रही हैं आज नहीं तो कल वो चीज़ें हो जाएगी जहाँ पर लोग हमें उसी काबिल समझेंगे और उसी तरह का, का काम सब जगह से होगा तो आई आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से राहुल जी से बातें करेंगे आप सुनाए हैं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 ओम शांति तूने सब कुछ दिया भगवान तेरी लड़ी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है राहुल जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और फिल्म फेस्टिवल के बारे में उन्होंने जिक्र किया जो एक यूनिक का चीज़ें वर्ल्ड रिकॉर्ड वो ब्रेक कर रहे हैं इस साल में 2 अगस्त को और ये एक बहुत ही सुंदर उन्होंने आयोजन जब खुद कहा कि मैं अठारह फिल्म फेस्टिवल से जुड़ा हूँ और उन सारे चीज़ों को देखने के बाद आज उनको जो उनका जो कॉन्फियंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें उन्होंने ये चीज़ें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पर आए और उन सभी ने इसमें भागीदारी बनाई अपनी और इसमें से कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स हैं जिसके बारे में अभी मैं राहुल जी से जानूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन कौन से फिल्म किस टाइप से उसको सिलेक्ट किया है क्या उसका थीम था क्या मेन रोल किन किसने प्ले किया है उसको सिलेक्ट करने में तो आइए फिर से एक बार राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ने ने जी जी और मैं अभी सीधे ही मुद्दे पे आऊंगा कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है दो अगस्त को उसमें जो चीजें बना जिस तरह के फिल्में तीस 40 फिल्में जो सिलेक्ट हुई है वो कैसे सिलेक्ट किया क्या थीम था और कितने फिल्में आपके पास आए जी आया था बताना चाहूंगा की आ, बहुत लंबी तादाद में, में आयोजन किया जा रहा है एक विचार आया दिमाग में की हमारी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अगर कहें तो दुनिया में सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है फिल्मों के निर्माण के मामले में लेकिन अगर हम फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो हम कहां पर हैं हमें कौन जानता है तो अब बात की जाए बड़े तो बर्लिन तो में एक बात है कि हम क्यों नहीं हाँ। आखिर हमारा देश क्यों नहीं तो आ, कुछ कुछ चीजें समझना है कि हाँ हम लोग यहाँ पे कम है दूसरी चीजें नहीं हो रही है हमारे देश में और वही मकसद बना की इस तरह का कुछ अगर किया जाए तो हो सकता है कि आने वाले पांच दस सालों में भारत भी वो मुकाम हासिल करे वो हकदार यही सोच बनी और कॉन्फिडेंस इंडिया इंटरनेशनल की नींव रखी गई और कहीं ना कहीं मेरी टीम की मेहनत है और उसी मेहनत का असर दिख रहा है कि पहले ही फेस्टिवल में जो हमारा लक्ष्य है अंतरराष्ट्रीय जाने का वो तो पूरा हुआ पहले फेस्टिवल में 44 देशों के साथ सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन का रिकॉर्ड पहले फिल्म फेस्टिवल में हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से हमें फिलहाल मान्यता मिल चुकी है अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड के लिए और पांच तारीख तक तो सभी ने हमें दे दिया है अच्छा, अच्छा। तो चवालीस देशों से रमेश तीन सौ दस फिल्म हमारे पास आई थी और जितने बड़े आप देशों का नाम ले सके रशिया से लेके अमेरिका से लेके स्पेन से लेके फ्रांस से लेके यहाँ पे अगर मैं बात करू जिन देशों के साथ हमारी तनातनी चलती है चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो आ, कोई और बड़ा देश हो वहां से आई हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सफलता है आप लोगों का प्यार है कि हम लोग इस तरीके से आगे बढ़े आप सबसे बड़ी दिक्कत जितनी फिल्में आई थी जितनी फिल्में दिखाई नहीं जा सकती <laughs> तो, <laughs> तो एक जूड़ी काउंसिल बना आ, बहुत बड़े बड़े जूड़ी है खैर क्योंकि फेस्टिवल अभी होना बाकी है दो तारीख को फेस्टिवल होगा तो नियम के हिसाब से मैं नाम तो नहीं बता सकता लेकिन इतना बता दू कि जितने आपते हैं, हैं, हैं भारत सरकार के एडते हैं उन एड को बनाने वाले एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं वो इनमें हैं इसके अलावा दूरदर्शन पे डी के साथ पे जी पे जितने बड़े बड़े आप आ, आ, आ, सीरियल्स देखते हैं उसका निर्देशन करने वाले एक बहुत बड़ी शख्सियत इस चोरी मेंबर में शामिल है इस तरह के कई सारे लोग कुल बिला पांच छह लोगों की कमेटी थी जिन्होंने कुल मिला के तीस फिल्मेंट्री है क्राइटेरिया था कि आ, या तो आपकी फिल्म हिंदी में होनी चाहिए या फिर इंग्लिश में होनी चाहिए और अगर ये दोनों नहीं है तो इंग्लिश सब टाइटल्स होनी चाहिए ताकि भारतीय जो ऑडियंस उनको समझ में आए, समझ आए। और हाँ और तीस मिनट के नीचे ये फिल्म होनी चाहिए तो कुल मिला के तीस फिल्में सेलेक्ट की गई है और चवालीस में से तेरह देश जो है वो मौजूद रहने वाले हैं दो तारीख को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा जिसमें बेस्ट फिल्म रनर अप सेकेंड रनर अपरेक्टर बेस्ट राइटर सिंगर एक्टर एक्ट्रेस इस तरह के कुल मिला के अठारह अवार्ड शामिल अच्छा अच्छा चलिए राहुल जी बहुत ही अच्छा डिटेल में आपने सारी बातें बता दी और इसमें जो चीज़ें क्राइटेरिया जो भी था वो भी आपने बताया और, और बहुत ही अच्छा लगा हमें कि इसमें फ़र्स्ट टाइम में इतनी सारी आपने अचीवमेंट पाई है बहुत मेहनत किया होगा इसके पीछे मुझे उन चीज़ों को समझ पा रहा हूं मैं क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं और जानता हूं कि किसी एक चीज़ को मुकाम देने के लिए अनजाम देने के लिए व्यक्तियों को कितना पापड़ मिलना पड़ता है और कितने काम करने पड़ते हैं तो आप जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान और गुजरात और पूरी दुनिया से लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त तो उन सभी के लिए एज ए मोटिवेशन क्योंकि हमारे देश में जो है मोटिवेशन कम है नहीं तो लोग क्या क्या कर सकते हैं हैं आप जानते बिल्कुल सही कहा रमेश याद है ये मुझे लगता है कि मोटिवेशन हम सभी में है लेकिन कहीं ना कहीं एक जो डर है वो डर हमारे मोटिवेशन को मार देता है हर व्यक्ति कुछ कर सकता है हर व्यक्ति कुछ करना चाहता है लेकिन डर के कारण अपने कदम पीछे ले लेता है हमें एक एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए शिवाजी महाराज की बात कहूँगा उन्होंने एक बात कही थी कि जिंदगी में मौका आपको एक बार मिलता है जिंदगी आपको एक बार मिलती है और समय आपको एक बार मिलता है एक समय जो गुजर जाता है तो वापस लौट के नहीं आता तो फिर डर किस बात का आप काम करते जाइए या तो आपको सफलता मिलेगी या तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा लेकिन अगर आपने ट्राई किया तो आपको कभी भी इस बात का मनाल नहीं होगा कि आप वो कर सकते हैं लेकिन आपने कोशिश नहीं की होती तो है कि आप कर सकते हैं, उसके तरफ कदम और निश्चित मिलेगी और इसी बात पर आप विश्वास रखिए राहुल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आपको सुन के मुझे भी एक डायलॉग याद आ गया की कहते हैं ना मैं अगर कमिटमेंट एक बार कर लेता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता तो अच्छा भी नहीं हूँ तो मुझे लगता है हमें करना चाहिए सही बात है कहीं ना कहीं मोटिवेशन हमें जो है दूसरों से नहीं से होना चाहिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ा काम करता है और ये जो मैंने शब्द है वो सेल्फ मोटिवेशन के शब्द है क्यूँकी कहीं ना कहीं आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मरने मिटने के लिए तैयार हो जाओ वो काम अपने आप समय तक हो जाएगा जब आप करेंगे शुरू तो वो चीजें है कि आप कमिटमेंट कर ले अपने आप में और किसी के सहारे नहीं बैठिए आप उसके लिए खुद मेहनत कीजिए तो अपने आप काम होगा आपने खुद संकल्प करने हैं और उसको करते जाना है बेहतर यही है करते वक्त तो आपके साथ बहुत सारी खुद से लड़नी होगी खुद से लड़ाई लड़नी होगी क्योंकि जब आप खुद को समझ पाएंगे खुद को जीत पाएंगे तो दूसरों के साथ आसानी से जीत हासिल की जाती है <laughs> सपने जाइए या तो आपको आपकी बातें सुनकर कहीं उनको अच्छा लगा हो तो अच्छा ना भी लगा हो तो जरूर बताइए हमें की हम कहा अभी और आगे काम कर सके और इसके साथ में जाते जाते मैं कहूंगा कि रेडियो के माध्यम से हम लोग बातें करते हैं तो रेडियो में एंटरटेनमेंट आता है म्यूजिक uh, गाने संगीत है है तो मैं कि आपका पसंदीदा राहुल जी कौन सा एक गाना है जो आपको हमेशा सुनना पसंद है है और वो मोटिवेट करता आपको आ, वैसे आपको वैसे बात बताऊ री मुझे लगता हर गाने पसंद हैं हाँ। लेकिन आ, अगर मैं बात करूँ निखा गाने की जो मेरे बहुत आ, करीब है। है, वो, आ, कदम, -कदम बढ़ाए जा ये जो गाना है वो है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता और स्कूल के टाइम से अगर बात करें तो ये गाना मेरे बहुत करीब है और इसको गुनगुनाता हूँ तो लगता है कि कुछ नया हो रहा है <laughs> <नहीं। laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा गाना भी याद करा जो हम सभी को मोटिवेट करता है कलम कलम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा तो आइए साथियों आज के इस एपिसोड में हमने राहुल जी से बातें की और बहुत ही अच्छा उन्होंने अपने बारे में बताया अपने माता पिता के बारे में बताया और साथ ही साथ जो कॉन्फ्रेंस जो ये आ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसमें किस तरह की बातें वो भी हमने जानी है मैं आशा करता हूं कि आगे भी आने वाले समय में जब दो तारीख आएगा तो मैं कोशिश करूंगा वहां पर अगर इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी मिलेंगे तो वहां से लाइव वहां जो कुछ हो रहा है मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में ही रहेगी और राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में अपने बारे में बताने के लिए और इस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ और ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाए एंड बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया रमेश जी बहुत शुक्रिया सारे श्रोताओं का वतन पढ़ाए तुषेरे हिंदर आगे बढ़ मरने से फिर भी as a